री मेरे पार पारणिकस गया सतगुरु सतगुर री मेरे पार पारणिकस गया सतगुरु मारा बिरह भाल लगी उ अंदर बिरह भाल लगी उर अंदर व्याकुल बयासरी बिरहाल लगी उर अंदर व्याकुल बयासरी री मेरे पारणिकस गया सतगुरु मारियाती इत उ चित्त चले नहीं कबहू इत उचित्त चले नही कबहू डारी प्रेम जंजीर इ उचित चले नही कबहूँ डारी प्रेम जंजीर कह जाने मेरा प्रीतम प्यारो कह जाने मेरा प्रीतम प्यारो और न जाने पी री मेरे बार निकस गया सतगुरु मती कहाँ करो मेरो वसन ही सजनी कहाँ करो मेरो बस नहीं सजनी नैन झरत दो कहा करो मेरो बस नहीं सजनी नैन न झरत दोनीर मेरा कहे प्रभु तुम मिलिया बिन मेरा कहे प्रभु तुम मिलिया बीनू प्राण धरत नहीं धी री मेरे पार निकस गया सतगुरु मारोती मीरा कहे प्रभु तुम मिलिया बीनू मीरा कहे प्रभु तुम मिलिया बीनू प्राण धरत नहीं धी री मेरे पार निकस गया सतगुरु मारती यही होता है जब हमारा अनन्य प्रेम या सदगुरु के यहाँ हम जाते हैं तो सदगुरु तो तीर मारता है शब्द की तीर है ज्ञान की तीर है क्योंकि तो ज्ञानी मारत ज्ञान से बाधा मारत तीर सदगुरु मारत सत्य से साल सकल शरीर ज्ञानी ज्ञान से मारता है व्याधा बहेलिया तीर बंदूक से मारता है व्याधा मार लेकिन सदगुरु जो होता है वो सत्य से ही मार देता है सत्य से मार देता है शब्द सब सत्य शब्द से मार देता है अभी जो कहा गया कि संसार झूठा है और अकेले बीच में मिला है बीच में ही रह जाएगा तो हमारा तो धर्म यही है ना कि संसार को मतलब इज्जत करते हुए भी हम अपने मुख्य घर अर्थात मुख्य मंजिल को प्राप्त हो कहां कहा जा रहा है कि संसार को छोड़कर करके हम जा सकते ऐसा तो नहीं है लेकिन संसार स्थूल में छोड़े या ना छोटे लेकिन मन से तो छोड़ना ही पड़ेगा मन से तो छोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि मन जब तक उस राग से अलग नहीं होगा तब तक ये शून्य में जा ही नहीं सकता अभी शून्य में गए कल्याण हो ही नहीं सकता है ई स्थिति विरह भार लगी उर अंदर व्याकुल भया शरीर जब सदगुरु का शब्द लग जाता है तो विरह जागृत हो जाता है तभी व्यक्ति जगता है सोने से जगेगा तभी जब उसके शब्द तीर लगेंगे तो जगता है लेकिन जगा तो फिर सोना नहीं चाहिए चलते ही रहना चाहिए यदि इस मार्ग पर चल दिया है तो फिर बीच में चाहे जो कुछ भी हो जाए लेकिन नियम तो यही है कि उसे इसे भूलना नहीं चाहिए इसका परित्याग करना नहीं चाहिए हाँ यदि कुछ समय के लिए बाधा आ गई है तो ठीक है बाधा को निकालने में जो समय निकल जाए निकाल ले बाधा लेकिन फिर भी इसमें जुड़े ही रहना चाहिए इसे छोड़ना नहीं चाहिए ठीक है तो ये चीज़ है ये तो चीज़ चले नहीं कब हूँ डारी प्रेम जंजीर सदगुरु का प्रेम तो ऐसा अटल प्रेम होता है इतना अति प्रेम होता है कि वो एक बार यदि वो प्रेम की जंजीर डाल दिया तो चीज कहीं जाता नहीं है जो कुछ करवा करते भी रहे लेकिन शुरुआती दौर पर भटकता जरूर है इधर उधर लेकिन उसकी जो मूल है जो बीज है वो समाप्त नहीं होती वो तो काली बनी ही रहेगी चाहे बीच में अवरोध क्यों ना आ जाए है ना? ये स्थिति होती है कहाँ करूँ मेरे बस नहीं सजनी नैन झरक दो नीर तो मीरा जी का कहना है कि मैं क्या करूँ अभी वियोग की स्थिति में है मीरा जी उस समय का वर्णन किया है इन्होंने तो कह रही है कि क्या करूँ मेरे बस नहीं सजनी कि मेरा बस तो नहीं चलता मैं करूँ तो क्या करूँ अब बस एक क्या उपाय है अब नए नन झरत दो दिन रोते ही रहती हूँ उस प्रीतम की याद में सतगुरु की याद में रोती ही रहती हूँ कि कब उनकी कृपा होगी और मुझे मेरा प्रीतम मिल जाएगा अर्थात मुझे अपने स्वरूप की पहचान हो जाएगी मीरा कहे प्रभु तुम लिया बिन प्राण धरत नहीं धीर वेदना के मारे मीरा जी का कहना है कि हे प्रभु हे सदगुरु आपके मिले बिना मेरे इस प्राण को धीरज ही नहीं हो पाता है बिना आपसे मिले तो मुझे जैसे लगता है कि कुछ हरा ही गया है है ना बिल्कुल अधीरता है बेचैनी है बेसब्री है ऐसा ऐसा होता भी है नहीं होगा तो फिर मिलन के लिए तड़पेंगे ही क्यों प्यास नहीं लगेगी प्यास का प्यास लगी हो एहसास ही ना हो तो पानी के लिए कौन चलेगा जब प्यास की एहसास हो जाती है तो पानी के लिए छटपटाना भी तो जरूरी है यदि छटपटाएँगे नहीं तो कोई उपाय नहीं कर पाएंगे या न तो पानी मिल पाएगा ऐसा होता है ना हाँ यही होता है ठीक